अरे राम ने कहा देखो इस बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा गर्व है इसकी पूंछ को ही आग लगवा दो अब जब हनुमत लाल जी की पूंछ को कपड़ा बांधने लगे तो हनुमत लाल जी ने तो विशाल पूंछ धारण कर ली अपनी तो महाराज क्या हुआ कि पूरी लंका से क्या आया कपड़ा आया और घर घर से हनुमत लाल जी की पूंछ को क्या किया तेल लगा दिया गया अब जैसे ही आग लगाई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 पर पूंछ में जो आग लगी हैगी वो कभी काली नहीं पड़ा वो सोना सच्चा खड़ा सोना था तो आग लगाकर अपने पूंछ को बुझा तो हनुमंत लाल जी चले गए माँ सीता जी के पास बोले माँ अब मुझे आज्ञा दो मैं चलूँ प्रभु के पास और उस वक्त जो है ना हनुमंत लाल जी ने कहा मैं आप, आप भी तो कुछ निशानी दो कि मैं प्रभु को दे दूँ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 अंगूठी थी तो वही आपकी मुद्रिका के जहाज से मैं कहाँ पहुंच गया लंका पहुंच गया अब प्रभु जो आपका जहाज था वो तो मैंने मैया को दे दिया अब मैं यही विचार कर रहा था कि अब लंका से मैं पुनः स्कंद कैसे आऊँ स्कंदा कैसे आऊँ तो प्रभु उस समय मैं माताजी के पास गया नमन किया और माताजी ने आते समय चूड़ामी का जहाज दे दिया तो प्रभु लंका ले जाने वाले आप हुए और लंका से यहाँ भेजने वाली तो हमारी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 कि जाओ मैं तुझे लंका का राजा घोषित करता हूं सुगरीवादी मांद्रो ने कहा प्रभु आपने विभीषण आपके शरणागति में आके आपने इसे लंकेश्वर बना दिया लंका का राज्य दे दिया अब तक तो युद्ध हुआ नहीं है रावण पर विजय भी हासिल नहीं हुई है। और अगर रावण आपके शरणागति में आ गया फिर क्या करोगे तो भगवान ने कहा देखो अयोध्या का राजा मेरा भाई है